महाभारत सभा पर्व, लोकपाल सभा सभाख्यान पर्व नारद जी का युधिष्ठिर के राजसभा में आगमन कश्चिदात्म मेंग्रे विजिताजितेन्द्रिय पर जिगिशमत पार्थ प्रमत्तान जितेन्द्रिया क्या तुम पहले अपने इंद्रियों और मन को जीतकर ही प्रमाद में पड़े हुए अजितेंद्रिय शत्रुओं को जीतने की इच्छा करते हो कच्चित या शत्रुन् पूर्व ध्याता समदान चेदस् दंडच विधव गुण शत्रुओं पर तुम्हारे आक्रमण करने से पहले अच्छी तरह प्रयोग में लाए हुए तुम्हारे साम दान भेद और दंड ये चार गुण विधि पूर्वक उन शत्रुओं तक पहुंच जाते हैं ना क्योंकि शत्रुओं को वश में करने के लिए इनका प्रयोग आवश्यक है परिरक्षसे महाराज तुम अपने राज्य की नींव को दृढ़ करके शत्रुओं पर धावा करते हो उन शत्रुओं को जीतने के लिए पूरा पराक्रम प्रकट करते होना और उन्हें जीतकर उनकी पूर्ण रूप से रक्षा तो करते रहते होना कश्चिदांग संयुक्ता चतुर्विध बला चमहो बल मुख्य सुनिहिता ते दिवसताम प्रतिवरधे क्या धन रक्षक द्रव्य संग्राहक चिकित्सक गुप्तचर पाचक सेवक लेखक और प्रहरी इन आठ अंगों और हाथी घोड़े रथ एवं पैदल इन चार प्रकार के बलों से युक्त तुम्हारी सेना सुयोग्य सेनापतियों द्वारा अच्छी तरह संचालित होकर शत्रुओं का संहार करने में समर्थ होती है आठ अंग और चार बल भारत कौमुदी टीका के अनुसार लिए गए हैं परराष्ट्रप अभिहा महाराज समत्रुओं को संतप्त करने वाले महाराज तुम शत्रुओं के राज्य में अनाज काटने और दुर्भिक्ष के समय की उपेक्षा न करके रणभूमि में शत्रुओं को मारते हो न कत स्व पर सुबहोध अर्थान सम्बधिति रक्षंती च परस्परम क्या अपने और शत्रु के राष्ट्रों में तुम्हारे बहुत से अधिकारी स्थान स्थान से घूम फिरकर प्रजा को वश में करने एवं कर लेने आदि प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं और परस्पर मिलकर राष्ट्र एवं अपने पक्ष के लोगों की रक्षा में लगे रहते हैं च महाराज महाराज तुम्हारे खाद्य पदार्थ शरीर में धारण करने के वस्त्र आदि तथा सूहने के उपयोग में आने वाले सुगंधित द्रव्यों की रक्षा विश्वस्त पुरुष की ही करते हैं ना कश्चिकोश को वाहन द्वार आयच्च कृत कल्याण तब भक्तर अनुष्ठि तुम्हारे कल्याण के लिए सदा प्रयत्नशील रहने वाले स्वामी भक्त मनुष्यों द्वारा ही तुम्हारे धन भंडार अन्न भंडार वाहन प्रधान द्वारा अस्त्र शस्त्र तथा आय के साधनों की रक्षा एवं देखभाल की जाती है न कश्चिदाभ्यंतरेभ्य बाह्येभ्य विषा पते रक्षसात्माग्रेता मिथश्चता प्रजापालक नरेश क्या तुम रसोई आदि भीतरी सेवकों तथा सेनापति आदि बाह्य सेवकों द्वारा भी पहले अपने ही रक्षा करते हो फिर आत्मीयजनों द्वारा एवं परस्पर एक दूसरे से उन सबकी रक्षा पर भी ध्यान देते हो कच्चिन्न पान्यूते वाह क्रीड़ा सुमदासु च प्रतिजानंत्यपुर्वाण हे व्यय व्यसनज तब तुम्हारे सेवक पूर्वान्ह काल में जो कि धर्माचरण का समय है तुमसे मद्यपान दूत क्रीड़ा एवं ज्यूति स्त्री आदि दुर्व्यसनों में तुम्हारा समय और धन को व्यर्थ नष्ट करने के लिए प्रस्ताव तो नहीं करते कच्चिदाचारध पादभागे वुन पादभागिवाय संशोध्यते तव क्या तुम्हारी आय के एक चौथाई या आधे अथवा तीन चौथाई भाग से तुम्हारा सारा खर्च चल जाता है कच्चि जाते न गुरु वृद्धा वाणिज शिल गृहणसी तुम अपने आश्रित कुटुम्ब के लोगों गुरजनों बड़े बूढ़ों व्यापारियों शिल्पियों तथा दिन दुखियों को धन धान्य देकर उन पर सदा अनुग्रह करते रहते होना न कच्चिच्यय युक्ता सर्वे गण कलेखका अनुतिष्ठ तुम्हारी आमदनी और खर्च को लिखने और जोड़ने के काम में लगाए हुए सभी लेखक और गणक प्रतिदिन पूर्वान्ह काल में तुम्हारे सामने अपना हिसाब पेश करते हैं न कशिदर्थेश ननुप्रियान प्रौढ़ हित कामानुप्रियान्पकर्म्य पूर्वम्राप्य किलवेशन्हें कार्यों में नियुक्त किए हुए प्रौढ़तेषी एवं प्रिय कर्मचारियों को पहले उनके किसी अपराध को जांच किए बिना तुम काम से अलग तो नहीं कर देते हो कच्चि विधि पुरुषानुत्तम मध्यमान तम कर्मस्वनूपेशोजे अति भारत भारत तुम उत्तम मध्यम और अधम श्रेणी के मनुष्यों को पहचान कर उन्हें उनके अनुरूप कार्यों में ही लगाते होना वा वा आप्राप्य वा तव कर्म राजन तुमने ऐसे लोगों को तो अपने कर्मो कामों पर नहीं लगा रखा है जो लोभी चोर शत्रु अथवा व्यवहारिक अनुभव से सर्वथा शून्य हो कचिन्ना चौर लुब्ध कुमारे श्री बले तयावा पीड्य से राष्ट्र कचिद तुष्टा कृषि बला चोरो लोभियों राजकुमारों या राजकुल स्त्रियों द्वारा अथवा स्वयं तुमसे ही तुम्हारे राष्ट्र को पीड़ा तो नहीं पहुंचा रही है क्या तुम्हारे राज्य के किसान संतुष्ट हैं कच्चिद राष्ट्र तड़ागारे पूर्णादि च बृहंति चागसो विनिविष्टादि नव क्या तुम्हारे राज्य के सभी भागों में जल से भरे हुए बड़े बड़े तालाब बनवाए गए हैं केवल वर्षा के पानी के भरोसे ही तो खेती नहीं होती है कच्चिभ कर्षक प्रत्येकम च शतम वृद्ध्या ददाण मनोग्रह तुम्हारे राज्य के किसान का अन्य या बीज तो नष्ट नहीं होता क्या तुम प्रत्येक किसान पर अनुग्रह करके उसे एक रुपया सैकड़े ब्याज पर ऋण देते हो कच्चितुष्ठिता त वार्ता वार्तायाम संस्थित लोको यम सुख में धते तात तुम्हारे राष्ट्र में अच्छे पुरुषों द्वारा वार्ता कृषि गोरक्षा अच्छा तथा व्यापार का काम अच्छी तरह किया जाता है ना, क्योंकि उपर्युक्त वार्तावृत्ति पर अवलंबित रहने वाले लोग ही सुखपूर्वक उन्नति करते हैं कच्चिशूरा कृत प्रज्ञा पंच पंचिता क्षेम कुरहत्य राजनपदे तव राजन क्या तुम्हारे जनपद के प्रत्येक गांव में सूर्यीर बुद्धिमान और कार्यकुशल पांच पांच पंच मिलकर सुचारू रूप से जनहित के कार्य करते हुए सबका कल्याण करते हैं ना कश्चिन नगर गुप्त ग्राम वच्च प्रिता प्रांताते च सर्वे तदर्पण क्या नगरों की रक्षा के लिए गांवों को भी नगर के ही समान बहुत से सूरवीरों द्वारा सुरक्षित कर दिया गया है सीमावर्ती गांवों को भी अन्य गांवों की भांति सभी सुविधाएं दी गई हैं तथा क्या वे सभी प्रांत ग्राम और नगर तुम्हें कर रूप में एकत्र किया हुआ धन समर्पित करते हैं सीमावर्ती गांव का अधिपति अपने यहाँ का राजकीय कर एकत्र करके ग्रामाधिपति को दे ग्रामाधिपति नगराधिपति को वह देशाधिपति को और देशाधिपति साक्षात राजा को वह धन अर्पित करे कश्चित बलें नानुघता समाले समालिच पुराणी चोरान विषये चरंत क्या तुम्हारे राज्य में कुछ रक्षक पुरुष सेना साथ लेकर चोर डाकुओं का दमन करते हुए सुगम एवं दुर्गम नगरों में विचरते रहते हैं कच्चि स्त्री असान्वे कच्चि नाता से सुरक्षिता कश्चिश्रद्धा श्यासाम कश्चि गोय नभाषे तुम स्त्रियों को सांत्वना देकर संतुष्ट रखते हो न क्या वे तुम्हारे यहाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं तुम उन पर पूरा विश्वास तो नहीं करते और विश्वास करके उन्हें कोई गुप्त बात तो नहीं बता देते कश्चिदात्यधिकम श्रोत प्रिया से पुरे तुमंतरेप राजन तुम कोई अमंगल सूचक समाचार सुनकर और उसके विषय में बार बार विचार करके भी प्रिय भोग विलासों का आनंद लेते हुए अंतपुर में ही सोते तो नहीं रह जाते कश्चि दौ प्रथम औमौ रात्र विषा पते संचित धर्मार्थौ याम उत्थाय पश्चिमे प्रजानाद क्या तुम रात्रि के पहले पहर के बाद जो प्रथम दो दूसरे तीसरे याम है उन्ही में सोकर अंतिम पहर में उठकर बैठ जाते और धर्म एवं अर्थ का चिंतन करते हो उत्थाय काले काल पांडुनंदन तुम प्रतिदिन समय पर उठकर स्नान आदि के पश्चात वस्त्राभूषणों से अलंकृत और देश काल के ज्ञाता मंत्रियों के साथ बैठ प्रार्थी या दर्शनार्थी मनुष्यों की इच्छा पूर्ण करते होना हो न कश्चि रक्ताम्बरधरा खडहस्ता स्वलंकृता उपासमित रक्षणार्थम अरिंद शत्रुदमन क्या लाल वस्त्र धारण करके अलंकारों से अलंकृत हुए योद्धा अपने हाथों में तलवार लेकर तुम्हारी रक्षा के लिए सब ओर से सेवा में उपस्थित रहते हैं कश्चि दंडो यम पूजुते परीक्षा वर्त अप्रियु प्रियुच महाराज क्या तुम दंडनीय अपराधियों की प्रति यमराज और पूजनीय पुरुषों के प्रति धर्मराज का सा बर्ताव करते हो प्रिय एवं अप्रिय व्यक्तियों की भली भांति परीक्षा करके ही व्यवहार करते हो ना औषधे नाम मान समृद्ध सेवा भी सदा पार्थापकर्षसी कुंती कुमार क्या तुम औषधि सेवन या पथ्य भोजन आदि नियमों के पालन द्वारा अपने शारीरिक कष्ट को तथा वृद्ध पुरुषों की सेवा रूप सत्संग द्वारा मानसिक संताप को सदा दूर करते रहते हो कश्चि वैद्याचिकित्सा अष्टांगायाशारदा शरीरेते शरीरिताशा तुम्हारे वैद्य अष्टांगचिकित्सा में कुशल हितैषी प्रेमी एवं तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखने के प्रयत्न में सदा संलग्न रहने वाले हैं ना नाड़ी मल, मूत्र, जीवा, नेत्र रूप शब्द तथा स्पर्श ये आठ चिकित्सा के प्रकार कहे जाते हैं कच्चिन्ोभा मोहाद्वा माना दवापे विपते अर्थी प्रत्यर्थी न प्राप्त न पश्य कथं चल नरेश्वर कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम अपने यहाँ आए हुए अर्थी अर्थात याचक और प्रत्यर्थी राजा की ओर से मिली हुई वृत्ति बंद हो जाने से दुखी हो पुनः उसी को पाने के लिए प्रार्थी की ओर लोभ मोह अथवा अभिवान बस किसी प्रकार आंख उठाकर देखते तक नहीं कचिन्ह लोभान मोहात्सभा प्रणय नवा आश्रिता मनुष्याण मृत्यु तम सरवि कहीं अपने आश्रित जनों की जीविका जीविकावृत्ति को तुम लोभ मोह आत्मविश्वास अथवा आसक्ति से बंद तो नहीं कर देते कश्चित पौराणसहिता ये चेयराष्ट्रवासि विरुद्यन्ते परिकृता कथंचल तुम्हारे नगर तथा राष्ट्र के निवासी मनुष्य संगठित होकर तुम्हारे साथ विरोध तो नहीं करते शत्रुओं ने उन्हें किसी तरह घूम घूस देकर खरीद तो नहीं लिया है कचिन् दुर्बल शत्रु बल परिपीड़ित मंत्रेण बलवान काचिन उभाभ्याम च कथंंचन कोई दुर्बल शत्रु जो तुम्हारे द्वारा पहले बलपूर्वक पीड़ित किया गया किंतु मारा नहीं गया अब मंत्रणा शक्ति से अथवा मंत्रणा और सेना दोनों की शक्तियों से किसी तरह बलवान होकर सिर तो नहीं उठा रहा है कश्चि सर्व रक्ता तो भूमिपाला प्रधानतः कश्चि प्राण तदर्थेश तो संत्यजंती तयाधता तो क्या सभी मुख्य मुख्य भूपाल तुमसे प्रेम रखते हैं क्या वे तुम्हारे द्वारा सम्मान पाकर तुम्हारे लिए अपने प्राणों की बलि दे सकते हैं सर्व कश्चिते सर्विद्यासुगुणर्चा प्रवर्तते ब्राह्मणा तथा साधुना तवनय श्रेयसी शुभा दक्षिणास्तम ददा से सात्यम स्वर्गापर्गदा क्या तुम्हारे मन में सभी विद्याओं के प्रति गुण के अनुसार आदर का भाव है क्या तुम ब्राह्मणों तथा साधु संतों की सेवा पूजा करते हो जो तुम्हारे लिए शुभ एवं कल्याणकारिणी है इन ब्राह्मणों को तुम सदा दक्षिणा तो देते रहते हो ना क्योंकि वह स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है कच्चित धर्मेत्री मूल पूर्विराचरित जन यतम तथा कर तुम तस्मिन कर्म निवर्त तीनों वेद ही जिसके मूल हैं और पूर्व पुरु पुरुषों ने जिसका आचरण किया है उस धर्म का अनुष्ठान करने के लिए तुम अपने पूर्वजों की ही भांति प्रयत्नशील तो रहते हो धर्मानुकूल धर्म कर्म में ही तुम्हारी प्रवृत्ति तो रहती है कश्चित गुणवंते गुणोपेताध्यक्षम स दक्षिणम क्या तुम्हारे पहल में तुम्हारी आँखों के सामने गुडवान ब्राह्मण स्वादिष्ट और गुणकारक अन्न भोजन करते हैं ना और भोजन के पश्चात उन्हें दक्षिणा दी जाती है न कश्चि क्रतने कचित्त वाजपेयाच सर्वश पुंडरिकाच का स्नेत से कृमात्मा अपने मन को वश में करके एकाग्रचित्त हो वाजपेय और पुंडरिक आदि सभी यज्ञ यागों का तुम पूर्ण रूप से अनुष्ठान करने का प्रयत्न तो करते हो न कश्चिजातीन्न गुरुन वृद्धा दैवतास्तापसानपी चैत्याश वृक्षा कल्याण जाति भाई गुरुजन वृद्ध पुरुष देवता तपस्वी चैतन्य वृक्ष अर्थात पीपल आदि तथा कल्याणकारी ब्राह्मणों को नमस्कार तो करते हो ना कचिछकोया प्रोत्पाद्य नग अपि मंगल मंगलहत पार्शे तो ठती निष्पाप नरेश तुम किसी के मन में शोक या क्रोध तो नहीं पैदा करते तुम्हारे पास कोई मनुष्य हाथ में मंगल सामग्री लेकर सदा उपस्थित रहता है न कचिद साचते बुद्धिर्वृत्तिरे साच ते, ते नघ आयु स्याच यशस्याच पाप रहित पापरहित युधिष्ठिर अब तक जैसा बतलाया गया है उसके अनुसार ही तुम्हारी बुद्धि और वृत्ति विचार और आचार है ना ऐसी धर्मानुकूल बुद्धि और वृत्ति आयु तथा यश को बढ़ाने वाली एवं धर्म अर्थ तथा काम को पूर्ण करने वाली है एत आवर्तमान बुद्धिया राष्ट्र न सीधती निजित च महिम राजा सुख मेधती जो ऐसी बुद्धि के अनुसार बर्ताव करता है उसका राष्ट्र कभी संकट में नहीं पड़ता वह राजा सारी पृथ्वी को जीतकर बड़े सुख से दिनों दिन उन्नति करता है कश्चिदारो विशुद्धात्मा चारितौर कर्मणि अधिष्ट शास्त्र कुशलहे न लोभा ते शुचि कहीं ऐसा तो नहीं होता कि शास्त्र कुशल विद्वानों का संग न करने वाले तुम्हारे मूर्ख मंत्रियों ने किसी विशुद्ध हृदय वाले श्रेष्ठ एवं पवित्र पुरुष पर चोरी का अपराध लगाकर उसका सारा धन हड़प लिया हो और फिर अधिक धन के लोभ से वे उसे प्राणदंड देते हों दुष्टो गृहित तत्ज दृष्ट स कारण कश्चि मुचते लोभ नर सभा नरश्रेष्ठ कोई ऐसा दुष्ट चोर जो चोरी करते समय गृहरक्षकों द्वारा देख लिया गया और चोरी के माल सहित पकड़ लिया गया हो धन के लोभ से छोड़ तो नहीं दिया जाता उत्पन्ना कश्चिदाढ़्य दरिद्रस् भारत अर्थात मिथ्या तवा तवामाध्याता चलिए भारत तुम्हारे मंत्री चुगली करने वाले लोगों के बहकावे में आकर विवेक शून्य हो किसी धनी के या दरिद्र के थोड़े समय में ही अचानक पैदा हुए अधिक धन को मिथ्या दृष्टि से तो नहीं देखते या उनके पढ़े हुए धन को चोरी आदि से लाया हुआ तो नहीं मान लेते क्रोधं प्रमादं अनृतम अदर्शनं प्रमाद आलस्यं अदर्शन ज्ञानवत्ता आलस्य पंचवृत्तिन धर्मर्थकितर्थना परिरक्षणम् च अनर्थ चिंतन निश्चिता मंत्र पीरक्षण मंगला प्रयोगमच प्रत्युत्थम चर्वतम वर्जयतेताजदा चतुर्दश प्रायथसो यनश्यतीतमूला तुम नास्तिकता झूठ क्रोध प्रमाद प्रमादीता ज्ञानियों का संग न करना आलस्य पाँचों इंद्रियों के विषयों में आसक्ति प्रजाजनों पर अकेले ही विचार करना अर्थशास्त्र को न जानने वाले मूर्खों के साथ विचार विमर्श निश्चित कार्यों के आरंभ करने में विलंब या टाल मटोल गुप्त मंत्रणा को सुरक्षित न रखना मांगलिक उत्सव आदि न करना तथा एक साथ ही सभी शत्रुओं पर चढ़ाई कर देना इन राज संबंधी चौदह दोषों का त्याग तो करते हो ना, क्योंकि जिनके राज्य की जड़ जम गई है ऐसे राजा भी इन दोषों के कारण नष्ट हो जाते हैं कच्चित सफला वेद आ कच्चित सफलम धनम कच्चित सफला दारा कच्चित सफलम श्रुतम क्या तुम्हारे वेद सफल हैं क्या तुम्हारा धन सफल है क्या तुम्हारी स्त्री सफल है और क्या तुम्हारा शास्त्र ज्ञान सफल है युधिष्ठिर कथम वई सफला वेदा कथम वई सफलम धनम कथम वई सफला धारा कथम वई सफलम तृतम युधिष्ठिर ने पूछा देवर से वेद कैसे सफल होते हैं धन की सफलता कैसे होती है स्त्री की सफलता कैसे मानी गई है तथा तो शास्त्र ज्ञान कैसे सफल होता है नारद वाचन अग्निहोत्र फला वेदा दत्त भुक्त फलम धनम रतिपुत्र फला दाराशील फलम तृतम नारद जी ने कहा राजन वेदों की सफलता अग्निहोत्र से होती है दान और भोग से ही धन सफल होता है स्त्री का फल है रति और पुत्र की प्राप्ति तथा शास्त्र ज्ञान का फल है शील और सदाचार वै सम्पाच एक त्याय नारे महातपा पक्षान विदम धर्म आत्मान युधिष्ठिर वैसम जी कहते हैं राजन यह कहकर महातपस्वी नारद मुनि ने धर्मात्मा युधिष्ठिर से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया नारद वाच कश्चि अभ्यागता उराद बणिजोर लाभ कारणा यथोक्तम अवहार्यन्ते शुल्कम शुल्कोपजीब भी नारद जी ने पूछा राजन कर वसूलने का काम करने वाले तुम्हारे कर्मचारी लोग दूर से लाभ उठाने के लिए आए हुए व्यापारियों से ठीक ठीक कर वसूल करते हैं ना अधिक तो नहीं लेते चित्ते पुरुषाराजन पूरे राष्ट्र चमान उपानते पंडिता महाराज में व्यापारी लोग आपके नगर और राष्ट्र में सम्मानित हो बिक्री के लिए उपयोगी सामान लाते हैं ना उन्हें तुम्हारे कर्मचारी छल से ठगते तो नहीं है कश्चि शृणों धर्मार्थ वृद्धा धर्म सहिता गिरा निर्थ धर्मार्थ यथा धर्माथदर्शनम तुम सदा धर्म और अर्थ के ज्ञाता एवं अर्थशास्त्र के पूरे पंडित बड़े बूढ़े लोगों की धर्म और अर्थ से युक्त बातें सुनते रहते हो न कचित्न्त्रेषु गोसु पुष्प फलेशु धर्मार्थम चिजातिभ्यो दीयते बधुतर्पी क्या तुम्हारे यहाँ खेती से उत्पन्न होने वाले अन्न तथा फल फूल एवं गवों से प्राप्त होने वाले दूध घी आदि में से मधु अन्न और घृत आदि धर्म के लिए ब्राह्मणों को दिए जाते हैं द्रव्योपकरण किंचित सर्वदा सर्वशिल चातुर्माशावरम सम्यक नियतम सा संप्रयक्षसीसी नरेश्वर क्या तुम सदा नियम से सभी शिल्पियों को व्यवस्था पूर्वक एक साथ इतनी वस्तु निर्माण की सामग्री दे देते हो जो कम से कम चौमासे भर चल सके से सताम महाराज किंचित करता महाराज क्या तुम्हें किसी के लिए कुछ उपकार का पता चलता है क्या तुम उस उपकारी की प्रशंसा करते हो और साधु पुरुषों से भरी हुई सभा के बीच उस उपकारी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उसका आदर सत्कार करते हो कृषि सूत्रा सर्वाणी गृहण से भरतर्षभ हस्तिसूत्राश्वसूत्राणी रथसूत्राणी वा विभु भरतश्रेष्ठ क्या तुम संक्षेप से सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले सभी सूत्र ग्रंथ हस्तिसूत्र अश्वसूत्र एवं रथसूत्र आदि का संग्रह पठन एवं अभ्यास करते रहते हो कस्चिद्य सम्य गृृे ते भरतर्षभ धनुर्वेद से सूत्रम भई यंत्र भरत कुलभूषण क्या तुम्हारे घर पर धनुर्वेद सूत्र यंत्र सूत्र और नागरिक सूत्र का अच्छी तरह अभ्यास किया जाता है लोहे की बनी हुई उन मशीनों को जिनके द्वारा बारूद के बल से शीशे कासे और पत्थर की गोलियाँ चलाई जाती है यंत्र कहते हैं उन यंत्रों के प्रयोग की विधि से के प्रतिपादक संक्षिप्त वाक्य ही यंत्र सूत्र है दूसरा नगर की रक्षा तथा उन्नति के साधनों को बताने वाले संक्षिप्त वाक्यों को ही यहाँ नागरिक सूत्र कहा गया है कच्चिस्त्राणि सर्वाणी ब्रह्मतंड तेरघ विषयोगास्तथा सर्वे विधिता निष्पाप नरेश तुम्हें सब प्रकार के अस्त्र जो मंत्र बल से प्रयुक्त होते हैं वेदोक्त दंड विधान तथा शत्रुओं का नाश करने वाले सब प्रकार के विष प्रयोग ज्ञात है न कसिद्निभयाच सर्वभयात तथा रोग रक्षो भयाच राष्ट्रम सम परिरक्षसि क्या तुम अग्नि सर्प रोग तथा राक्षसों के भय से अपने संपूर्ण राष्ट्र की रक्षा करते हो कश्चिदाश्चमूका पंगुन बांधवान् पितेव पासीधर्म तथा प्रव्रजितान धर्मज्ञ क्या तुम अंधो घूंगो पंगुओं अंगहीनों और बंधु बांधों से रहित अनाथों तथा सन्यासियों का भी पिता की भांति पालन करते हो सदनर्था महाराज कच्चिते पृष्ठतः्रल्य भयम क्रोधो और माँ दर्व दीर्घसूत्रता महाराज क्या तुमने निद्रा आलस्य भय क्रोध कठोरता और दीर्घसूत्रता इन छह दोषों को पीछे कर दिया अर्थात त्याग दिया है वैशंपावाच ततः कुमो महात्मा श्रुवा गिरो ब्राह्मण सत्तम प्रणम्य पादाविष्टो राजा प्रवीण नारद वै सम्पाजी कहते हैं जन्मे जय कुश्रेष्ठ महात्मा राजा युधिष्ठिर ने ब्रह्मा के पुत्रों में श्रेष्ठ नारद जी का यह वचन सुनकर उनके दोनों चरणों में प्रणाम एवं अभिवादन किया और अत्यंत संतुष्ट हो देवस्वरूप नारद जी से कहा युधिष्ठिर्वाचन एवं क्या यथा तय प्रज्ञा में भूय एववाद्धा उक्वा तथा चकार राजे भे महिसागर मेखला च युधिष्ठि बोले देवर से आपने जैसा उपदेश किया है वैसा ही करूंगा। आपके इस प्रवचन से मेरी प्रज्ञा और भी बढ़ गई है ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर ने वैसा ही आचरण किया और इसी से समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य पा लिया नारद वाच एवं जो वर्तते राजा चातुर्वर्ण्य रक्षणे साहित्येह सुमुखी सुसुखी सक्रश्य सलोकता नारद जी ने कहा जो राजा इस प्रकार चारों वर्णों और वर्णाश्रम धर्म की रक्षा में संलग्न रहता है वह इस श्लोक में अत्यंत सुख सुखपूर्वक विहार करके अंत में देवराज इंद्र के लोक में जाता है इस श्री सभा परवणे लोकपाल सभाख्यान परवणे नारद प्रत्न मुखेन राजधर्मानुशासने पंचमोध्याय इस प्रकार से महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत लोकपाल सभा सभाख्यान पर्व में नारद जी के द्वारा प्रश्न के ब्याज से राज धर्म का उपदेश विषयक पाँचवा अध्याय पूरा हुआ